जय दर्शन का प्रथम सूत्र हो गया अर्थात तो धर्म जिज्ञासा तो होने पर आगे ये धर्म क्या है उसका स्वरूप क्या है उसका लक्षण क्या है इस विषय का आगे प्रश्न करते हैं अथक वो धर्म किंग लक्षणमिति चेत पूछते हैं धर्म क्या है और धर्म का लक्षण क्या है धर्म क्या है अर्थात धर्म का स्वरूप क्या है ये पृष्ठ संख्या 11, ग्यारह नंबर उसमें तो खुला हुआ है धर्म का स्वरूप क्या है और धर्म का लक्षण क्या है ये पूछते हैं उच्चतः उच्चतः अर्थात तो उत्तर देते हैं आप लोगों के पास यही पुस्तक है तो ये पृष्ठ संख्या 11, 11 इलेवन उचते उत्तर देते हैं यागाव धर्म तो ये धर्म का स्वरूप हो गया याग ही धर्म और त तो लक्षण अभी धर्म का लक्षण कहते हैं वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन बद अर्थो धर्म वेदे प्रतिपाद्य प्रयोजन वाला और अर्थ वेद तो प्रतिपाद्य ये प्रथम अंश हो गया वेदन प्रतिपाद्य इति वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनों वाला होना चाहिए स्वयं प्रयोजन नहीं प्रयोजनों वाला होना चाहिए और अर्थ अर्थ अर्थात तो अनर्थ नहीं होना चाहिए आगे दिखाते हैं पदकृत्य ये सब पद क्यों दिया उसके लिए बताते हैं प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणा प्रयोजन व खाली कहेंगे वेद प्रतिपाद्य है और अर्थ भी है तो वेद के द्वारा प्रतिपाद्य है और अर्थ ये सुख भी है स्वर्ग भी है स्वर्ग वेद के द्वारा प्रतिपाद्य है और अर्थ अर्थ अर्थात अर्थ्यत प्रार्थ्यते पुरुषेण इति अर्थ पुरुष के द्वारा जो चाहा जाता है पुरुषों का चाह का विषय इच्छा का विषय उसको अर्थ कहा जाएगा अर्थात प्रयोजन तो पुरुषेण अर्थत्य इति अर्थ अर्थात इष्ट तो खाली कहेंगे वेद से प्रतिपाद्य है और इष्ट भी है तो स्वर्ग वेद में प्रतिपाद्य है और इष्ट भी है तब तो लक्षण धर्म का लक्षण स्वर्ग में चला जाएगा स्वर्ग अर्थात सुख विशेष इसलिए कहते हैं नहीं नहीं स्वर्ग नहीं होना चाहिए स्वर्ग तो प्रयोजन है प्रयोजन वाला होना चाहिए प्रयोजन मत्स्य अस्थित्व कोई क्रिया है जिसका प्रयोजन हो जाएगा जो इष्ट मतलब क्रिया जैसे याग करेगा क्रिया उस क्रिया करने से क्या होगा कहते स्वर्ग प्राप्त होगा तो स्वर्ग हो गया प्रयोजन और याग हो जाएगा प्रयोजन वाला तो फल वाला कौन है कहते कारण, कारण से आगे फल साध्य सिद्ध होगा तो जो साधन है उसको साध्यवान कह दिया जाएगा क्योंकि उसके द्वारा साध्य सिद्धि होगी प्रयोजन प्रयोजन अर्थात स्वर्गे सुखे अति व्याप्ती वारणा प्रयोजन बद प्रयोजनबद्ध हो जाएगा याग और प्रयोजन हो जाएगा सुख तो सुख में अतिव्याप्ति न हो जाए इसलिए कह दिया गया प्रयोजन व प्रयोजन वाला याग करने से सुख होगा अच्छा तो ठीक है प्रयोजन वाला होना चाहिए और अर्थ इष्ट होना चाहिए तो कहते भोजन प्रयोजन वाला है तो प्रयोजन हो गया तृप्ति और भोजन हो गया प्रयोजन वाला भोजनादौ अतिव्याप्ति वाराणा भोजन प्रयोजन वाला भी है और इष्ट भी तो अर्थ भी है और प्रयोजन वाला भी है प्रयोजन हो गया तृप्ति भोजन करने से तृप्ति होगी इसलिए प्रयोजन हो गया तृप्ति प्रयोजनबद्ध हो गया भोजन और भोजन इष्ट भी है तो भोजन भोजनादो अति व्याप्ति वारणा वेद प्रतिपाद्य भोजन वेद प्रतिपाद्य नहीं है वो तो रागतः प्राप्त राग अर्थात जीवन धारण में राग राग है इसलिए भोजन करेगा ठीक है अभी वेद प्रतिपाद्य होना चाहिए प्रयोजनों वाला होना चाहिए अर्थ क्यों कह रहे हैं अनर्थ तो अनर्थफलवादन भूते श्येनाव्याप्ति अर्थ श्यन याग वैरमण कामो श्यन शेन, अभिचर यजयत वैरम से स्वर्ग काम बहुग्री स्वर्ग कामो यश वो क्या करेगा यजेत याग करें इसी प्रकार की वैरी मरण काम वैरी शत्रु शत्रु का मरण जो चाहता है वैरी मरण काम श्य ने अभिचरण यजेत श्यन याग ये क्या कर अभिचार कर्म हिंसा कर्म अभिचार अर्थात हिंसा तो श्य याग हिंसा कर्म है क्योंकि वैरी मरण होगा उसे शत्रु मरेगा तो श्य ने अभिचरण यजेत यह कर् यह कर्म सेन याग ये वेद में प्रतिपाद्य है और प्रयोजन वाला है प्रयोजन हो गया बैरी मरण तो बैरी मरण होगा ये याग के द्वारा तो अभी यह याग हो गया प्रयोजन वाला और वेद प्रतिपाद्य तो कहीं ये भी धर्म हो जाए तो इसलिए कहते हैं कि नहीं अनर्थ फल अनर्थभूत ये जो सेन याग है उसका फल अनर्थ होगा बैरी मरेगा कहते यह अनर्थ क्यों तो हमको इष्ट है कहते हैं ईष्ट तो बहिरी मरेगा किंतु यह कर्म जो करेगा उसका नरक प्राप्ति होगी तो इसलिए अनिष्ट फल को हो जाएगा यह कर्म अनर्थ का अनर्थ अनर्थभूत यह अर्थ नहीं है यह अनर्थ हो गया सेना दो अतिव्याप्ति तो उसका वारण करने के लिए लक्षण में कहा गया वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थोधर्म अर्थ होना चाहिए सेन वेद प्रतिपाद्य है प्रयोजन वाला भी हुआ किन्तु अनर्थ हो गया धर्म धर्म का नागादी अधर्म का अधर्म अच्छा अधर्म का स्वरूप इस प्रकार तो यहाँ नहीं दिया तो अधर्म हो जाएगा जो निषिध क्योंकि यागा हो गया विहित तो विहित नया एक लोग कहेंगे विहित कर्म जन्य धर्म ये लोग कहेंगे विहित कर्म एवं धर्म न्यायिक लोग कहेंगे निषिद्ध कर्म जन्य अधर्म ये लोग कहेंगे निषिद्ध कर्म एवं अधर्म जो कर्म निषिद्ध है वही अधर्म हो जाएगा क्योंकि याग विहित है उसको धर्म कह दिया गया जो कर्म निषिद्ध होगा वही निषिद्ध कर्म को ही अधर्म कह देंगे काम्य कर्म निषि नहीं है अधर्म नहीं है नह जिसे स्वर्गों के लिए याग करेगा वो काम्य कर्म है अधर्म नहीं है अधर्म तो जैसे ये शूरा जैसे पशु हिंसा ये सब अधर्म कहा गया ये अधर्म ये धर्म नहीं है अधर्म। ये अधर्म है ये अधर्म नहीं है ना क्यों क्या कहते हैं अनर्थ हाँ ये विहित है विधान है तो, क्योंकि कहा गया ये करने के लिए किंतु अनर्थ फल क फल अनर्थ होगा धर्म नहीं है धर्म नहीं है मतलब ये निषेध नहीं किया गया ये शास्त्र में कहा गया वेद प्रतिपाद्य है विहित कर्म धर्म ये जो सेन है वो भी शास्त्र में विधान किया गया वेद प्रतिपाद्य है तो वेद प्रतिपाद्य जो हो जाएगा वो विहित होने से धर्म हो जाएगा कहते कहते ना अर्थ तो मतलब अनर्थ फल का भी नहीं होना चाहिए इसलिए लक्षण में दे दिया अर्थात तो खाली यागा दे वो धर्म हो जाएगा शेन आगे धर्म हो जाएगा अच्छा वो नहीं तो अर्थात तो अनर्थभूत भी नहीं होना चाहिए अनर्थफ फल भी नहीं होना चाहिए सेन अधर्म नहीं है अनर्थ फल को होने से उसको मतलब दुख भोगना पड़ेगा किन्तु ये यहाँ तो ये तो धर्म कोटि में तो नहीं, नहीं, नहीं, नहीं आएगा ये निषेध कर लिया तो फिर अधर्म कोटि में लेना होगा अधर्म कोटि में लेना होगा क्योंकि अगर हम विहित को धर्म कह देंगे और निषिद्ध को अधर्म कहेंगे तो यहाँ तो विहित को धर्म नहीं हो पाया विहित भी, भी होना चाहिए और, और अनर्थभूत तो भी नहीं होना चाहिए ये अधिक विशेषण आ गया इसी प्रकार के जो निषिद्ध है खाली उतने ही अधर्म होगा ये नहीं है जो अनर्थभूत हो जाएगा ये भी अर्थात साक्षात निषिद्ध नहीं होने पर भी ये अर्थ निषिद्ध हो गया क्योंकि अनर्थभूत हुआ तो इसलिए ये भी अधर्म कोटि में इसको भी अर्थात लेना होगा या तो साक्षात विचार इतना दिए नहीं है क्योंकि सैन धर्म नहीं हुआ तो धर्म नहीं हुआ तो ये कोई अर्थवाद इत्यादि भी नहीं है एक साक्षात कर्म है और अनर्थभूत होने से ये अर्थात पापजनक है जो पापजनक होगा वही तो अधर्म हो गया तो इसलिए इसको अधर्म कोटि में ही लेना होगा साक्षात विचार यहाँ नहीं दिए हैं जहां इसका सैन का प्रकरण होगा जमीन न्याय वाला इत्यादि में देखना पड़ेगा ये धर्म नहीं है अनर्थ फलक होने से अनर्थ हो गया ये जो याग हो गया ये साक्षात तो अनर्थ नहीं है इसका फल अनर्थ होगा याग करने से बैरी मरण होगा बैरी मरण होने से अनर्थ होगा तो याग अनर्थ नहीं है इसलिए कह दिया कि अनर्थ फलकवाद अनर्थभूत हो गया अच्छा आगे स्पष्ट करते हैं न च तो मात्रम मात्र लक्षणम वाच्य विचार दे दिया बिहित जो होगा ओहोटा हो गया केवल विहित तो हो जाने से वो धर्म हो जाएगा इतना नहीं तो तब कहते हैं कि विधर्म ऐसा तो, तो नहीं कह करके यागा दे रहे व धर्म इतना कहा तो जो विहित तो होगा वो धर्म होगा ऐसा बात नहीं है क्यों कहते हैं विवाहार्थम अनृतवनादेर अभ्यनुज्ञा विधि विशेष्य धर्मत्व प्रसंगात विवाहार्थम विवाह के लिए अन्य अनुज्ञा विधि विषय से विवाह में भी अर्थात अनृत भाषण ये ओहो इसका बैटरी पूरा हो गया ये हम देखा नहीं इसको तो उसमें होगा स्टार्ट हो पाएगा अच्छा नहीं तो आप इसको फोटो लेकर के हमको उसको देंगे तो हम उसमें चला पाएंगे एक किताब का फोटो ले लिया अच्छा चलता है थी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है तो रेम दीजिए इतना कम अच्छा तो हम नजर नहीं क्या होगा बेटे गुटिया अच्छा विवाहार्थम टीका में आगे विहितत्व मात्र लक्षण इतना कर दीजिए अर्थात जो विहित तो होगा वही धर्म होगा इसके लिए क्यों यागा व धर्म कह दिए कहते हैं विवाहार्थम भी, अनुत वदनादेर अभ्यनुज्ञा विषय विवाह का विषय में मिथ्या कहा जा सकता है श्रुति में अनुमति दी गई है ये देखिए दक्षिण पार्श्व में राइट साइड में द्वितीय पैराग्राफ य आगे पृष्ठा तो मतलब आगे पृष्ठा में द्वितीय पराग्रह स्त्री सुधर्म विवाहेश वृत्थे प्राण संकटे गुर ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतम सियाद जुगुप्सित इतने जागा में अनृत भाषण ये निंदित तो नहीं हुआ निंदित तो नहीं होगा तो कहाँ धर्म विवाह सुत्री सु धर्म से जहाँ विवाह होता है ये विवाह बहुत प्रकार की आठ प्रकार की विवाह राक्षस और गांधर हो इत्यादि सब <laughs> तो वो नहीं जहाँ धर्म विवाह धर्म विवाह तो शास्त्र निमित्त समान गोत्र नहीं होना है वो सब देख करके जहाँ आजकल का भाषा में अरेन्ज मैरिज कहते हैं ना उसमें स्त्री विषय में मिथ्या कहा जा सकता है पुरुषों विषय में मिथ्या नहीं कहा जा सकता है अर्थात पुरुषों का जो सब गुण नहीं है अथवा उसका कहते ना कि विख मांगने वाला है किंतु कह देंगे कि न हमारा तो पुत्र ऐसा है वैसा है वैसा है वो पाप होगा किंतु स्त्री के विषय में अगर कुछ मिथ्या कहा जाएगा तब तो वो पाप नहीं है स्त्री धर्म विवाह स्त्री विषय में थोड़ा बहुत तो कहा जा सकता है यह अनुमति दिया गया और वृत्ति प्राण संकट को जीविका को लेकर के अगर प्राण संकट आ गया तब तो वो मिथ्या कह सकता है अर्थात अपना जीविका लोप हो रहा है उससे अपना प्राण बचाना कठिन होगा ऐसा स्थान पर मिथ्या कह सकता है और गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम गो अथवा ब्राह्मण को प्रति हिंसा हो रहा है तो वहां भी मिथ्या कहा जा सकता है वो निंदित तो नहीं होगा अर्थात तो उसे पाप नहीं होगा टीका तो में जहाँ पाठ चलता था लेफ्ट साइड में विवाहार्थम अनदेर अभ्यनुज्ञा विधि विषय से तो अभी ये शास्त्र में अनुमति दिया गया ये विहित तो है ये स्थान पर आप मिथ्या कह सकते है कहते हैं उसमें भी धर्म तो प्रसंगात उसको भी धर्म कहेंगे क्योंकि वो विहित है इसलिए कहते हैं कि चोदी पूछता है अर्थात तो ये क्यों पूछता है धर्म क्या है तो कहते हैं खाली जो विहित है वही धर्म हो जाएगा कहते हैं विहित है तो ये भी है मिथ्या कथन में विहित है किंतु वो धर्म नहीं हो जाएगा यागा चायत्य चायत्य कम यागा व धर्म किंबा चैत्य चैत्य बंदनादिकम अप जो बौद्ध लोग जैन लोग तो ये स्वर्ग काम हो चैत्यम बंधे तो जो स्वर्ग चाहता है वो चैत्य का बंधन करे चैत्य अर्थात पत्थर रख करके इकट्ठा करके वो चैत्य कहते हैं तो उसका बंधन करे उसका परिक्रमा करे तो वो सब में भी तो धर्म का लक्षण न चला जाए वो लोग कहेंगे उसे धर्म होगा तो वो सब में धर्म का लक्षण न चला जाए इसलिए कहते हैं यागा धर्म चैत्य बंधन आदि नहीं है अच्छा अभी पूछते हैं कि का धर्म, तो, है? तो धर्म, है? तो धर्म का लक्षण से आक्षेप किमिति धर्म लक्षण से आक्षेप है स निर्दिष्ट तो क्योंकि प्रश्न क्या कर दिया क धर्म किम तस् दो प्रश्न किया अभी कहते हैं किम तस् इस प्रकार के क्यों आक्षेप करते हैं द सच निर्दिष्ट धर्म का लक्षण तो निर्दिष्ट है तो क्या निर्दिष्ट इसके लिए उत्तर देते हैं समाधत्य उच्यते इत्यादि यागा रेव इत कारण है चैत्य बंदनादिर धर्म तो बारह रेव धर्म इसलिए चैत्य बंदनादि ये धर्म नहीं है न चैत्य बंदनादि धर्म तत् प्रमाण अभाव चैत्य बंदन करना ये कोई धर्म नहीं है उसमें प्रमाण नहीं है नहीं तो कहेंगे आप भी तो पूजा करते हैं पत्थर को ही तो पूजा करते हैं शिव जी को पूजा करती है क्या शिव जी है बौद्ध लोग ऐसा ही कहेंगे ना आप भी पत्थर को पूजा करते है हम भी पत्थर को पूजा करते हैं तो क्यों हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं उसमें प्रमाण नहीं है धर्म से लक्षणम आह तो धर्म का स्वरूप हो गया यागादि रेव धर्म चैत्य बंधन धर्म नहीं है उसका लक्षण कहते हैं वेद प्रतिपाद्य अर्थो प्रयोजनबद्ध अर्थोधर्म वेद तो प्रतिपाद्य इसका अर्थ कहते हैं वेद प्रतिपाद्ये स्वर्गा फले अर्थ रूपे इत वेद के द्वारा प्रतिपाद्य आगे दे दिया कि प्रयोजने अति व्याप्ति वारणा प्रयोजन विति कहा मूल में इसका पदकृत्य दिखाते हैं प्रयोजन हो गया मान लीजिए स्वर्ग स्वर्ग प्रयोजन है और अर्थ भी है और वेद प्रतिपाद्य भी है वेद में स्वर्ग कहा जाता है तो अगर आप प्रयोजन नहीं कहेंगे तो वेद प्रतिपाद्य हो अर्थ हो प्रयोजन हो और उसमें लक्षण चला जाएगा इसलिए कहते हैं कि वेद प्रतिपाद्य स्वर्गादि फले अर्थ रूपे स्वर्ग जो फल है वो प्रयोजन है अर्थ है उसमें लक्षण चला जाएगा इसलिए आगे कह दिया टीका में प्रयोजन वीति कहना पड़ेगा अगर मतु प्रत्यय नहीं कहेंगे तो स्वर्गादि फलों में अतिव्याप्ति हो जाएगा स्वर्गादि फल से सुखादि रूपत्व जो स्वर्ग है वो सुख रूप है आ, य दुखे न संभिन्न नस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत् सुखम स्व पदास्पद यन दुखे न संभिन्नम संभिन्न मिश्रित जो दुख से मिश्रित नहीं है और न च्रस्तम अनंतरम अभी थोड़े समय रहा फिर आगे चला गया इस प्रकार की नहीं है और अभिलाषो उपनीतम च स्वर्ग में इच्छा करने से पदार्थ आ जाएगा उस प्रकार के सुख को स्वर्ग कहा जाएगा स्वर्गादि फल से सुखादि रूपत्वेन स्वर्गादि फल सुख रूप है तत् प्रयोजना वारणम् कहीं जो स्वर्ग है आप प्रयोजन बत कह देने से और स्वर्ग में नहीं जाएगा जैसे आप प्रयोजन बत शब्द से याग को कहना चाहते हैं क्यों याग का प्रयोजन है सुख याग हो गया प्रयोजन बत प्रयोजन हो गया सुख इसी प्रकार की सुख भी प्रयोजन बद हो जाएगा और कोई प्रयोजन रहेगा तब प्रयोजन बद कहने से सुख में भी जाएगा इस प्रकार के संशय करके दिखाते हैं तो और कुछ होगा तो संशय करते हैं इसका उत्तर देते हैं और सुख का और कोई प्रयोजन है नहीं सुख स्वयं ही अंतिम प्रयोजन है इसलिए प्रयोजनबद्ध कभी सुख नहीं होगा स्वर्गादि फल सुखादि सुखादिपत् तत्प्रयोजना अभाव सुख का और प्रयोजना तत्प्रयोजनातर तयोजनातर प्रयो सुख का और कोई अन्य प्रयोजन नहीं प्रयो है सुख स्वयं ही प्रयोजन है इसलिए सुख कभी भी प्रयोजनवत्त नहीं होगा भवती वारण अर्थात प्रयोजनबत्त कह देने से सुख का वारण हो जाएगा आगे कहा भोजनाद अतिव्याप्ति वारण है वेद प्रतिपाद्य आदि तो प्रयोजनबद्ध प्रयोजनवती अर्थ रूप है इत्यर्थ अगर वेद प्रतिपाद्य नहीं कहेंगे खाली होगा प्रयोजनबद्ध अर्थ ये जो भोजन है वह प्रयोजन वाला है क्योंकि प्रयोजन वहाँ क्या है तृप्ति तो प्रयोजन वाला हो जाएगा भोजन और वो अर्थ है इष्ट है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी इसका वारण करने के लिए कहेंगे वेद प्रतिपाद्य तो भोजन वेद प्रतिपाद्य नहीं है उत्तर रागतः प्राप्त है भोजनादे रा प्राप्त प्राप्तत्वात का तो राग से ही प्राप्त होता है जीवन धारण के लिए राग से प्राप्त है सातिको भोजन में प्रीति तो, प्रीति, प्रीति, है। प्रीति के लिए भोजन करते हैं तृप्ति सुख प्रीति विवर्धना बढ़ाएगा तो वो प्राप्त कराएगा नहीं प्राप्त पहले होगा तो बढ़ाएगा नहीं तो अच्छा अभी कहते है कि वेद प्रतिपाद्य कह देने से और भोजन में नहीं जाएगा पूर्व पक्ष कहेगा भोजन भी वेद प्रतिपाद्य है आप कह दें कि वेद प्रतिपाद्य कहने से भोजन में नहीं जाएगा कैसे देखिए भोजन भी वेद प्रतिपाद्य है पूर्व पक्ष कहते हैं अष्ट ग्रासा मुनेरभ्याण्यवासिना द्वांश तो गृहस्थस्य यथे ब्रह्मचारिणाम इसलिए आश्रम में रहना है तो ब्रह्मचारी होना अच्छा है क्यों यथेष्ट भोजन कर सकता है <laughs> सन्यासी हो गया तो अष्टौ्रासा मुनेर भक्सा आठ गोला खा सकता है सन्यासी आठ गोला ले सकता है इसलिए और आश्रम में रहना यह कठिन है <laughs> अष्ट मुनेर भक्स्या और सोड आरण्य अरण्य नाम अरण्यवासी हो गया वानप्रस्थ हो गया तो सोड ग्रास लेना चाहिए और द्वात्र गृहस्थ गृहस्थ है तो द्वादश ऐ द्वा त्रिशत बत्तीस बत्तीस का चलेगा दिन में चार बार खाएगा बत्तीस लेगा तो गृहस्थ अरे यथेष्टम ब्रह्मचारी ना उनके लिए तो छूट हो गया चलो अभी पूर्व पक्ष कहता है इत्यादि वचन से ये सब वचन तो भोजन विधान करते है ना आप कैसे कह दिए भोजन जो है वेद प्रतिपाद्य नहीं है सिद्धांति उत्तर देता है ग्रासादि नियम पर भोजन का प्रतिपाद प्रतिपादक नहीं है वो तो ग्रास का नियम कहता है इतने ग्रास करना चाहिए तो भोजन अन्यत्र प्राप्त मतलब रागादी प्राप्त है ये तो केवल नियम करता है कितने ग्रास लेना है ये भोजन का प्रतिपादक नहीं है अच्छा आगे अर्थ शब्द क्यों कहा विभेद प्रतिपाद्य प्रयोजन हो गया अर्थ शब्द क्यों कहा कहते हैं सेना दो अति व्याप्ति वारण है श्यन अभिचरण यजेत बैरी मरण काम पूरा वाक्य इस प्रकार है वैरी मरण काम श्यन अभिचरण यजेत वैरी मरण काम ये पूरा वाक्य है इत्यादि वेद प्रतिपाद्य वैरी मरण अनुकूल शस्त्र घातादि रूप हिंसात्मक अभिचार स्वरूप प्रयोजन वती ये जो श्यन याग करेगा शत्रु ऐसे अपना खटिया में सोते सोते मर जाएगा नहीं उसको कहीं शस्त्र पात्र इत्यादि होगा अर्थात कहीं उसके ऊपर कुछ शस्त्र गिर जाएगा कहीं कुछ ऐसा दुर्घटना होगा हो करके वो मृत्यु प्राप्त तो करेगा अभी कहते हैं बैरी मरण अनुकूल शस्त्रघातादि रूप हिंसात्मक अभिचार तो ये प्रयोजन वाला है क्योंकि अभी जो सियन याग करता है ये प्रयोजन है कि वो शस्त्राघात प्रयोजन हो गया तभी तो प्रयोजन वाला हो गया से न्याग तभी तो कहेंगे वेद प्रतिपाद्य है प्रयोजन व कौन से न्याग हुआ अतिव्याप्ति हो, हो जाएगी इसका वारण करने के लिए कहा गया अर्थ तो से नाग वैरी मरण तो होगा किन्तु अनर्थ है तो ये उसको को प्राप्ति होगी चैत्य बंधन ये सब वेद प्रतिपाद्य नहीं है वो तो बौद्धों का है मूर्ति ये वेद प्रतिपाद्य है या रुद्री इत्यादि देखे हम लोग जो रोज पढ़ते हैं वो तो कितना उसमें सब प्रतिपाद्य है मूर्ति पूजा वेद अभ्य अनुज्ञा अभी अनुज्ञा अर्थात अनुमति है जैसा कहते हैं आप कृपया कल आएंगे कहता हैं हाँ जी आऊंगा ये अर्थात अनुज्ञा अनुमति दे दिया हाँ ठीक है आऊंगा जो थी जो किया है ये कि करेगा या न पे न पक्षी यहाँ कोई पक्षी को का बात नहीं है सेन जो पक्षी है ये याग के साथ उसका नहीं है फिर इसे याग का नाम हो गया शेन है क्यों उसको कहते हैं सेन उपमा दिया जाता है सेन जैसा अपना खाद्य को झपट्टा मार करके उठा लेता है इसी प्रकार की यह याग शत्रु को इसी प्रकार के उठा लेगा क्षी जो छोटा छोटा चिड़िया को कैसे एकदम ऊपर में उड़ता होगा एकाएक आएगा उठा लेगा उनको इसी प्रकार की याग शत्रु को उठा लेगा मार लेगा उपमा दिया गया ठीक है ये हो गया आगे देखिए पृष्ठ संख्या अठारह एक आठ अभी धर्म का स्वरूप कहा गया यागा ही धर्म और धर्म का लक्षण कह दिया गया वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म अभी शंका करने वाला कहता है नच नच न सिद्धांति कहेगा पूर्व पक्ष कहता है कि चोदना लक्षणों अर्थो धर्म ये जैमिनी का द्वितीय सूत्र है इति सूत्र लक्षण विरोध आपने कह दिया वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वद, अर्थो धर्म और यहाँ महर्षि कहते हैं चौदना लक्षणों अर्थव धर्म चौदना अर्थात विधि लक्षण अर्थात स्वरूप विधि स्वरूप जो है वो ही धर्म होता है इष्ट हो और विधि स्वरूप हो वेद का पांच भाग होता है दक्षिण पार्श्व में हिंदी में द्वितीय पंक्ति में दिया है देखिए राइट साइड में विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद वैद्य पांच भाग होता है तो उसमें जो विधि है उसी को चौदना शब्द से कहा जाता है प्रेरित करेगा तो चौदना है चौदह प्रेरण तो प्रेरित करेगा वो विधि तो विधि स्वरूप जो है इष्ट है उसी को धर्म कहा जाएगा ऐसे महर्षि कहे हैं सूत्र में तो सौत्र लक्षण सूत्र भव इति सौत्र सौत्र तो तलक्षण सूत्रम त लक्षणम तल लक्षणम अर्था तस्य लक्षणम तस्य अर्थात धर्म से शंका करने वाला कहते कि सूत्र में धर्म का लक्षण तो कहा गया कि जो विधि है वही धर्म है तो आपने कह दिया वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थ तो वेद प्रतिपाद्य सर्वत्र मतलब तो पूरा वेद को ले गया किन्तु वेद पांच प्रकार की पांच भाग है उसमें विधि एक अंश है तो महर्षि कह रहे हैं कि विधि अंश ही धर्म है आप कह दिया वेद मात्र धर्म है पूरा वेद को आप धर्म पर को कह दिए तो ये विरोध हुआ पूर्व पक्ष का कहना था आगे पूर्व पक्ष कहता है सौत्र तलक्षण विरोध सूत्र भे सौत्र तलक्षण धर्म लक्षण उसके साथ विरोध होगा क्यों पूर्व पक्ष कहता की चोदना पदस्य विधि रूप वेद एक पर महर्षि जो लक्षण करे कह रहे कि जो विधि रूप है वही धर्म है और जो चौदना पद चौदना विधि पद विधि रूप वेद का एक देश को ही तो कहता है अर्थात महर्षि वेद का एक अंश को धर्म कहते हैं आप जो लक्षण बना दिए वेद प्रतिपाद्य समग्र वेद को धर्म कह दिए ये विरोध हुआ इति नचवाच्यम सिद्धांत कहता है कि इति नचवाच्यम तत्रापि चोदना शब्द वेद मात्र पर तत्रापि अर्थात महर्षि सूत्रे जैमिनी सूत्र में जो चोदना लक्षण अर्थ धर्म कहा गया शंका दिखाया कि आप पूरा वेद को धर्म कह दिए महर्षि किंतु केवल विधि को धर्म कहते हैं इसलिए सिद्धांति उत्तर देता है तत्रापि अर्थात महर्षि सूत्र में भी जो चोदना शब्द है चोदना लक्षण अर्थ धर्म ये वेद मात्र परत्वाद अर्थात यहां जो शोधना लक्षण था वेद लक्षणो अर्थो धर्म इस प्रकार के अर्थ हो जाएगा वेदस्य सर्वस्य सर्वस्व धर्म तात्पर्य न धर्म प्रतिपादकवाद संपूर्ण वेद का तात्पर्य धर्म में है इसलिए पूरा वेद धर्म का प्रतिपादक हो जाएगा केवल विधि धर्म का प्रतिपादक नहीं है संपूर्ण वेद धर्म का प्रतिपादक क्यों कहते हैं वेद में विधि प्रधान है बाकी सब विधि परक होकर के ये भी तात्पर्य वाला हो जाएंगे इसलिए संपूर्ण वेद धर्म परक हो जाएगा जो निषेध है वो तो उसका अनुष्ठान है।, है वो धर्म नहीं होगा वो विधि नहीं है वो निषेध है अर्थात तो जो निषेध है उसका अनुष्ठान नहीं होगा तो इसलिए वो धर्म नहीं, भी नहीं है टीका में तत्व ये सूत्र चोदना लक्षण अर्थ तो धर्म सूत्र में धर्म क्या है कहा गया कि जो विधि रूप है वह धर्म है चोदनाथ विधि जयमिनी कह रहे हैं कि जो विधि है वही धर्म है आपने कह दिए जो वेद है वो धर्म है संपूर्ण वेद धर्म पर आप कह दिए किंतु सूत्रकार कहते हैं वेद का एक भाग विधि वही धर्म है तो समाधान दे दिए कि यहां जो जो विधि विधि विधि विधि और कहा गया शब्द का का ये ये पूरा को को लेता है क्यों छोड़कर के अन्य अंश सब रूप से हो जाएंगे जो निषेध है कहते उसका अनुष्ठान नहीं करना है तो नहीं करना है अर्थात वो नहीं करने से आपको अधर्म नहीं होगा करेंगे तो अधर्म करेगा किन्तु कह दिया गया कि अच्छा ये जो मतलब महर्षि के अनुसार श्यन में धर्म का लक्षण चला जाएगा तो याग वो विधान है किंतु तो अनिष्ट फल को होने से अर्थात तो फल दृष्टि से वो निषेध मान लिया जाएगा साक्षात तो देखने से विधेयक है किन्तु तो नरकपात होगा फल दृष्टि और सारे निषेध का फल होता है निषेध का उल्लंघन करेगा तो नरक होगा निषेध सब अनर्थपरक है तो निषेध का उल्लंघन करने से नरक होगा इसलिए अधर्म है यह सियन निषिध साक्षात नहीं कहा गया है किंतु तो वो वही फल देगा जो निषेध देने वाले हैं इसलिए अर्थ से ही अधर्म माना जाएगा स्पष्ट हुआ ना जो नरक देगा वो अधर्म से साक्षात नरक नहीं दे रहा है बैरी को मरण करवाएगा किंतु तो अर्थ से नरक देगा इसलिए अर्थ से ही अधर्म हो जाएगा शब्द से तो अधर्म नहीं होगा ठीक है मैं तत्र सौत्र चोदना पद परित्यागन पद प्रदान सूत्र विरुद्धमी आशंक्य पीहरती जो यह ग्रंथकार ने जैमिनी महर्षि का सूत्र चौदना लक्षण अर्थ धर्म को हटा करके वेद प्रतिपाद्य अर्थ कह दिया तो आप सौत्र सूत्रे भव सौत्र चोदना पद का परित्याग कर दिए पर वेदपद का प्रदान कर दिए वेद प्रतिपाद्य चोदना प्रतिपाद्य नहीं कह कर करके वेद प्रतिपाद्य कह दिए तो सूत्र विरुद्धम हुआ इतनी आशंक्य परिहर मूल में कह दिया न विरोध टीका में न चाच्यमित अत्र हेतुमह मूल में कह दिया चोदना पद से विधिपे वेद एक विरोध हो रहा है क्योंकि सूत्रकार कह दिए केवल विधि ही धर्म है और आपने कह दिए संपूर्ण वेद धर्म है तो विरोध हो रहा है तो उत्तर दिए मूल में तत्री तत्रापि अर्थात सूत्र चोदना लक्षण अर्थो धर्म यहाँ चोदना शब्द का चोदना प्रकरण पठित कृष्ण वेद पर भी कृष्ण वेद नहीं कहते हैं कि चोदना प्रकरण पठित विधि प्रकरण पठित वेद में दो कांड है कर्म कांड ज्ञान कांड में कोई विधि नहीं है इसलिए कहते हैं विधि प्रकरण पठित कृष्ण वेद धर्म है तो जो कह दिया गया कि वेद प्रतिपाद्य वो भी पूरा वेद प्रतिपाद्य नहीं है कर्म उपासना कांड वेद प्रतिपाद्य ज्ञान कांड प्रतिपाद्य धर्म नहीं है इसलिए कहते हैं चोदना प्रकरण चोदना प्रकरण कर्म उपासना प्रकरण ये दोनों में जो कहा जाता है वही धर्म होगा तेना ब्रह्म मीमांसा विरोध कह देंगे ज्ञान कांड ये कैसे धर्म होगा ये तो कोई यहाँ विधि नहीं है कहते हैं कि इस अंश को छोड़ करके ये धर्म करोग नहीं है तो इतना सारे उपनिषद पढ़ेंगे कहते हैं बिल्कुल धर्म नहीं होगा मीमांसकों का मत में धर्म नहीं होगा क्योंकि वेदांति कहेंगे प्राग न्यासी पश्चात ब्रह्म अभ्यास न तद भवे तो कहें सब चित्त एकाग्र कराएगा ये सब धर्म होगा तो वेदांति कहेंगे अर्थात उपनिषद इत्यादि अध्ययन करने से भी धर्म होगा ऐसे नात्र चोदना पद विरोध सूत्र में जो चोदना विधि कहा गया उसके साथ विरोध हो रहा है अब संपूर्ण वेद को ग्रहण करेंगे तो कहते हैं चोदना शेष अर्थवादादे वेद से स्व प्रकरण पठित तया गृहता विधि का शेष हो गया अर्थवाद इत्यादि अर्थवाद ही दिया अर्थवाद एक कहीं किसी का प्रशंसा हो रहा है कहीं किसी का निंदा किया जा रहा है ये सब विधि के लिए कोई विधि कहा जाता है कि ये विधि जल्दी करना चाहिए तो इसलिए अर्थवाद आ जाएगा इसमें प्रशंसा कह दिया जाएगा कुछ चाहते हैं कि यह कर्म में जैसे बरही से रजतम न देयम याग में रजत दान नहीं करना चाहिए तो यहाँ ये रजत दान का निषेध करना उद्देश्य है तो इसलिए कहेंगे जो रजत दान करेगा उसका घर में एक वर्ष के अंदर रोना पड़ेगा तो इसलिए कोई रजत दान नहीं करेगा तो ये सब अर्थवाद है कोई रजत दान कर दिया तो रोना पड़ेगा ऐसा बात नहीं है और ये रजत क्या चीज है तो अग्नि ने रोया उसका चक्षु से जो अश्रु गिरा आंसू वही रजत हुआ आप अगर याग में रजत देते हैं अर्थात तो अग्नि का आंसू दे रहे हैं ये सब अपवित्र चीज है तो इस प्रकार की निषेध किया गया कहते हैं ये सब कर्म का अंग बनने के लिए कह दिया गया ये जितने सारे अर्थवाद वाक्य है वो कर्म का अंग बन जाएंगे चोदना शेष शेष अर्थात तो अंग विधि चोदना विधि विधि शेष कौन है अर्थवाद विधि शेष अर्थवादादे है विधि का शेष जो अर्थवाद वो सबका वेद से स्व प्रकरण पठित वेद में जो स्व प्रकरण में स्व प्रकरण अर्थात चोदना प्रकरण में पढ़ा गया है अर्थात कर्म उपासना प्रकरण में जो पढ़ा गया है तो तया गृहता चोदना शब्द से गृहिता तया चोदनया तो चोदना शब्द से ये जो वेद का विधि प्रकरण में जो अर्थवाद इत्यादि पढ़े गये है वो भी सब ग्रहण हो जाएंगे तो होने से प्रकरणांतर पठित से ब्रह्मवाक्य से ग्रहीतम अशक्य आप चोदना शब्द से पूरा वेद को कैसे ग्रहण करेंगे ब्रह्मकांड तो ग्रहण नहीं होगा तो सिद्धांत कहता है कि कर्म कांड में जो अर्थवाद इत्यादि कहें वो सब ग्रहण हो जाएंगे ब्रह्मकांड का तो यहाँ धर्म अंश में ग्रहण नहीं भी होना चाहिए यहाँ उत्तर दे रहे हैं अर्थवाद जो कर्मकांड में अर्थवाद है वो भी सब ग्रहण हो जाएंगे तात्पर्य हो गया कि यहाँ चौदना शब्द से कर्म उपासना दोनों अंश ग्रहण हो जाएंगे पूरा उसमें जो विधि है जो मंत्र है जो अर्थवाद है सब ग्रहण हो जाएंगे तो इसलिए अर्थात तो कर्मकांड संपूर्ण ग्रहण हो जाएगा कर्मकांड कहने से उपासना कांड भी कर्मकांड वह मानस कर्म है वो ग्रहण हो जाएगा ननु पूर्व पक्षी अभी कहता है कि अगर आप केवल विधि रूप को ग्रहण करेंगे तब ननु स्वर्वोदित यद अर्वोदित तद रुद्र से उसने रोया उसने अग्नि ने अग्नि ने रोया यद अर्वोदित जो रोया तब रुद्र से इसका रुद्र को रुद्र क्यों कहा गया घट को घट क्यों कहा जाता है उसमें तो है इसी प्रकार की रुद्र को रुद्र क्यों कहा गया रुद्र का रुद्रत्व है अग्नि ने जो रोया यही इसलिए अग्नि का नाम हो गया रुद्र ये रोदन कर्तत्व न उसको अग्नि को भी रुद्र कह दिया गया अच्छा और ये हो गया एक वाक्य जो कि बरिषि रजतम न देयम ये निषेध का ये सहकारी वाक्य है और सप्रजापतिर आत्मनो बपाम उद इत्यादि वह प्रजापति यह कर्म इतना प्रसिद्ध है यह कर्म करने के लिए हबीर देना चाहिए वो कर्म है प्राचीन प्रवण नामक कर्म वो कर्म करने के लिए हबीज देने के लिए प्रजापति के पास कुछ नहीं था वो क्या क्या अपना छाती से वफा चर्बी उखाड़ लिया तो अर्थात ये कर्म करने के लिए प्राचीन प्रवण नामक कर्म करने के लिए प्रजापति इतना उत्साहित तो हो गए कि हबी नहीं मिला बोल करके अपना शरीर से चर्बी निकाल करके हबीज देती है तो ये कर्म कितना महान होगा कोई अपना शरीर का अंग निकाल करके दे देता है रावण जैसा सर काट करके दे दिया तो ये कर्म का प्रशंसा हुआ देखिए कहते हैं स प्रजापति ही आत्मनो बपा मता चरबी त इत्यादि दाक्यान तो, तो इसलिए मोटा व्यक्ति ये कर्म करने के लिए उत्साहित तो हो जाना चाहिए तो इत्यादि वाक्या धर्म प्रतिपादकत्व अदर्शनाथ पूर्व पक्ष कहता है कि आपने कह दिया कि पूरा कर्मकांड में जितने वाक्य हैं ये सब धर्म को ही कहते हैं किंतु ये वाक्य तो कोई धर्म को नहीं कहते हैं कथम चोदना पद से यागादि धर्म विधायक से वेद परत्व चोदना का अर्थ हो गया विधि विधि का हो गया यागादि धर्म आप कहते हैं किन्तु ये तो अभी ये सब वाक्यों को स्व और प्रजापतिर आत्मनो बुभ उदखी दद, ये वाक्य को तो नहीं ले रहा है क्योंकि ये तो कोई धर्म परक वाक्य नहीं है तभी वेद का ये सब अंश विधि परक नहीं होने से ग्रहण नहीं होंगे आप कैसे कहेंगे समग्र वेद चोदना शब्द से ग्रहण हो जाएगा क्योंकि ये सब वाक्य ये सब चोदना परक नहीं है इसलिए समग्र वेद वेद प्रतिपाद्य नहीं कह पाएंगे केवल चोदना लक्षण इतना ही कर सकते हैं धर्म विधि परक वही धर्म होगा पूर्व पक्ष कह यागादि धर्म विधायक वेद परत्म ये सब अर्थात यागादि धर्म का विधान नहीं कर रहे हैं ये वेद का अंश है किंतु यागादि धर्म विधान नहीं कर रहे हैं इसलिए समग्र वेद धर्म पर क नहीं कह पाएंगे पूर्व पक्ष संख्या क्या आसंख्य विधि विशेष स्तुत्यादे प्रतिपादक सर्वे तादृश वेदवाक्य मैवम सिद्धांति कहता है मैवम मा एवम आप जैसे कहते हैं वो ठीक नहीं है क्यों विधि शेष स्तुत्यादे स्तुति जो होता है वो विधि का शेष होता है विधि अर्थात ये कर्म उसका स्तुति किया जाता है तो विधिशेषुत्यादे क्या जी विधि विशेष से विधि विशेष से विधि विशेष अर्थात विशेष विशेष विधि का स्तुति करते हैं ये सब वाक्य स्तुत्यादे प्रतिपादक यह वाक्य विशेष विधि का स्तुति करते हैं मन से सर्वे तादृश वेदवाक्य धर्मतात्पर्यकपूर्ण वेदवाक्य धर्म में तात्पर्य रखेंगे कोई तो प्रशंसा करेगा कोई तो मंत्र है केवल उच्चारण कर देगा और कोई ब्राह्मण वाक्य होंगे जो कि कहेगा ये कर्म ऐसे ऐसे होगा कोई तो विधान करेगा तो संपूर्ण वेद धर्म में तात्पर्य वाला हो जाएगा कोई साक्षात कोई परंपरा, इसलिए मूल में उतर दे दिया सर्वस्व धर्म तात्पर्य वत्वे न तृतीय पंक्ति में कहा मूल में वेद से धर्म तात्पर्य वत्वे अभी पूर्व पक्ष कहता है ननो लक्षणों अर्थो धर्म सूत्रे अर्थत्व सती चोदना गम्य धर्म लक्षण चोदना लक्षण होना चाहिए और अर्थ होना चाहिए उसको धर्म कहेंगे उसका तात्पर्य हो गया अर्थत्व अर्थ सती चोदना गम्य चोदना लक्षण लक्षण अर्थात स्वरूप विधि विधि स्वरूप अर्थात विधि गम्य होना चाहिए और अर्थ होना चाहिए उसका धर्म कहेंगे तो उसका तात्पर्य हो गया अर्थत्व सती यह धर्म का लक्षण हो गया और प्रत्यक्षादि अगोचरे धर्मे चोदनागम्य गमकम चोदनावाक्यम एवं प्रमाणम प्रतीयते अभी धर्म का लक्षण हो गया अर्थत्व सती चोदनागम्यत्व यह हो गया धर्म का लक्षण और प्रत्यक्ष आदि से धर्म का पता चल जाएगा नहीं चलेगा तो प्रत्यक्ष आदि अगोचरे अगोचरे अविषय प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता है प्रत्यक्ष आदि अगोचरे अपिधर्मे चोदनागम्य तो अर्थात विधि वाक्यों के द्वारा ही ये धर्म ज्ञान होगा चोदनागम्य गमकम ज्ञापक कौन है चोदना वाक्य ज्ञापक अर्थात तो प्रमाणम तब तो प्रमाण भी विधि वाक्य हुआ और लक्षण भी विधि वाक्य हुआ अर्थत्वी चोदना गम्यत्वम ये हो गया लक्षण और प्रमाण कौन है कह देंगे चोदना वाक्य में वो वा प्रमाण लक्षण प्रमाण समान नहीं होना चाहिए जैसे गोर लक्षण शासनादि मत्व और वो में प्रमाण क्या है कहते तो हमारा चक्षु हम चक्षु से देखा तो प्रमाण अलग होना है लक्षण अलग होना है प्रमाण से लक्षण का ग्रहण होगा फिर लक्ष्य का निश्चय होगा इस प्रकार होना चाहिए और आपने यह क्या कह दिए अर्थत्व सती चौदनागम्यम लक्षण हो गया और चौदना वाक्य प्रमाण हो गया वो ही अर्थात तो विधि वाक्य लक्षण में भी रहा और प्रमाण में भी रहा यह दोनों कैसा होगा अलग होना चाहिए ना पूर्व का ये शंका है देखिये सूत्रे अनु चोदना लक्षणों अर्थो धर्म इति सूत्र अर्थत्व सती चौदनागम्य तुम हो गया लक्षण और प्रमाण क्या है कहते प्रत्यक्ष आदि तो प्रमाण नहीं होगा क्यों कहते प्रत्यक्ष आदि अगोचर है तो इसलिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण नहीं होगा नहीं होने से चोदनागम्य गम कम है चौदना वाक्य ही प्रमाण हुआ तो लक्षण भी वही हुआ प्रमाण भी वही हो गया वही तो चौदना वाक्य लक्षण भी हुआ प्रमाण भी हुआ इति प्रतीय तयुक्त ये ठीक नहीं हो क्यों एक सूत्र वाक्य से स्वरूप प्रमाण वाक्य भेद प्रसंगात तो वही चौदना गम्य तो चौदना लक्षण है और वो लक्षण भी हो गया स्वरूप भी हो गया और प्रमाण भी हो गया ये तो वाक्य भेद प्रसंग एक वाक्य एक चीज को कहना चाहिए दो अर्थ को कहेगा तो वाक्य भेद हो जाएगा क्योंकि मीमांसकों का वाक्य का लक्षण है एक अर्थ तुम एक वाक्य तुम एक अर्थ को कहेगा तो एक वाक्य कहा जाएगा अगर दो अर्थ को कह दिया तो वाक्य भेद हो गया वाक्य भेद दोष माना जाता है तो आप अभी एक ही वाक्य से दो अर्थ कैसे निकालते हैं लक्षण भी वही है प्रमाण भी वही है कैसे कहते हैं चेत सिद्धांत कह दाई सूत्र से अर्थत्व मुख्यतः प्रमाण परवाद अर्थ से धर्म का लक्षण कह रहा है और मुखत मुखत शब्दत शब्द तो। से प्रमाण कह रहा है अर्थ से एक आ रहा है शब्द से एक आ रहा है अर्थात साक्षात शब्द तो, तो प्रमाण को कह रहा है चोदना लक्षण अर्थात तो चोदना ही प्रमाण है और अर्थ से आ रहा है अर्थात चोदना लक्षण भी है इस प्रकार के एक शब्द से एक अर्थ से कैसी वाक्य क्योंकि शब्द से एक ही आ रहा है प्रमाण आ रहा है तो शब्द से प्रमाण आ रहा है अर्थात चौदना लक्षण अर्थो धर्म यही अर्थात विधि वाक्य ही धर्म में प्रमाण है धर्म में प्रमाण है जैसे यहाँ कहा जाएगा स्वर्ग काम हो तो जो याग करेगा उसको धर्म होगा तो धर्म होने से स्वर्ग प्राप्त करेगा बिना धर्मो में स्वर्ग कैसे प्राप्त करेगा धर्म हुआ मतलब यागा देव धर्म अच्छा हाँ मतलब इनका मत में तो यागा व धर्म तो धर्म करने से अदृष्ट होगा अदृष्ट से स्वर्ग प्राप्त होगा नया एक लोग कहेंगे याग करने से धर्म होगा धर्म अदृष्ट समान है उसे स्वर्ग मिलेगा ये लोग कहेंगे याग धर्म है और धर्म करने से होगा। ये शब्द अलग अलग होगा अदृष्ट दोनों समान को कहेंगे किंतु तो ये लोग याग को मीमांसक के लोग याग को धर्म कह देंगे तो अभी जैसे कहा जाएगा कि स्वर्ग कामो हो ये अर्थात याग हो गया धर्म उससे आपको स्वर्ग मिलेगा तो कहते हैं ये याग करने से स्वर्ग मिलेगा इसमें प्रमाण क्या है दीग दीग तो कहते यही बाकी यही प्रमाण है ये वाक्य विधि वाक्य है तो विधि वाक्य यही प्रमाण है और ये धर्म क्या चीज klar, है कहते हैं स्वर्ग काम हो तो जो कहा गया तो या स्वर्ग किससे मिलेगा धर्म से मिलेगा तो ये धर्म क्या चीज है कहते हैं याग क्योंकि अजय स्वर्ग काम ते धर्म होने से स्वर्ग मिलेगा धर्म क्या है कहते याग क्योंकि यजत कहा जाता है याग करने से स्वर्ग मिलेगा जो स्वर्ग का कारण है वही धर्म है कौन है कहते याग है तो एक ही वाक्य धर्म के लिए लक्षण भी हुआ और प्रमाण भी हुआ तथाच तो उक्तम धर्म लक्षण परम सूत्रम अर्थात प्रमाण प्रतिज्ञा इति प्राभा प्रभाकर का होंगे यही लोग कह रहे हैं सूत्र सूत्रतः तो धर्म का लक्षण को कहेगा और अर्थ से प्रमाण आएगा किन्तु अभी तो क्या कह दिया सूत्र से अर्थ से लक्षण और शब्द से प्रमाण प्रभाकर किन्तु विपरीत तो कहते हैं सूत्र लक्षण को कहेगा अर्थ से प्रमाण इति प्रा कर लक्षण मुखत प्रतिज्ञा प्रतिज्ञात प्रमाण मुख से अर्थात शब्द से प्रमाण अर्थ से लक्षण इति वर्तिक कार्या कुमारी भट्ट और मीमांसा में कुमारी भट्ट प्रमाण है इसलिए कुमारी भट्ट को मान लिया गया अर्थात तो अर्थ से लक्षण शब्द से प्रमाण इसलिए कुमारी भट्ट कहते हैं मुखत तो प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा अर्थ प्रमाण और अर्थात तो लक्षणम ये कुमारी भट्ट कहते हैं वार्तिक कार्यों तो ना लक्षण अर्थ धर्म ये प्रमाण भी है लक्षण भी है अच्छा आगे आगे पृष्ठ संख्या बीस दून्य सच यागा यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्यन स्वर्गम उद्देश्य पुरुष प्रति विधीयत ओ जो याग यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य के द्वारा स्वर्ग को उद्देश्य बना करके पुरुष के प्रति विधान किया जाता है पुरुष को कहा जाता है कि याग करना है अगर स्वर्ग उद्देश्य है तो तथा तो ही यजेत अभी कहा गया यजेत स्वर्ग काम स्वर्ग हो गया उद्देश्य तो जो चाहता है स्वर्ग काम हो गया तो वो उसके प्रति विधान कर दिया गया तो जो यजेत रहा इति अत्र अस्थि अंशद्वयम इसमें दो अंश है यज धातु और प्रत्यय यजे तो, तो उसमें धातु आ गया यज और प्रत्यय हो गया विधि का तो प्रत्यय अपि अस्ति अंशद्वयम् दख्यातत्व लिंगत्व च प्रत्यय में भी दो अंश है एक आख्यात तो अंश एक लिंग अंश ये देखिए पृष्ठ संख्या वाइस ट्वेंटी टू उसमें एक चित्र दिया है आगे पृष्ठ में चित्र दिया है क्रियापद हो गया यज तो, उसमें धातु हो गया यजी यजि का अर्थ याग धातु अर्थ कर्म विशेष एक कर्म है प्रत्यय हो गया तिंग तिंग का यहाँ आ गया तधलिंग तो, में ये जो तव तो में दो अंश है एक हो गया आख्यात तो, एक हो गया लिंग आख्यात अंश हो गया तिंग लिंग में आ गया विधि इसका अर्थ हो गया एक आख्यात अंश से आर्थिक भावना लिंग अंश से शाब्दी भावना हिन्दी में उसका अर्थ हो गया कर्णा आख्यात अंश चाहिए ये लिंग अंश तो याग करना चाहिए यजत से ये अर्थ आ जाएगा याग करना चाहिए अगर हम कहेंगे लट का कहेंगे यजती उसमें याग रहेगा यजती में करना रहेगा किंतु तो चाहिए रहेगा लट में नहीं रहेगा ये जो करना ये लट में रहेगा लिट में रहेगा कर दिया आगे लूट में भी रहेगा करेगा लिट में भी रहेगा सर्वत्र आख्या तो तो ये आख्यात अंश रहेगा करना अंश तो सर्वत्र रहेगा किंतु ये जो लिंग अंश ये केवल लिंग में रहेगा लिंग अर्थात लिंग लोट में रहेगा ये जो आख्यात तो अंश होता है करना जो ये तो दस अलवकारों में रहेगा किंतु जो लिंग ये केवल विधिंग में रहेगा लिंग लोट ये दोनों में रहेगा इसलिए आख्यात अंश अलग है विधि अंश अलग है धातु अंश अलग है तो ये तीन अंश आ गया एक यजी धातु एक आख्यात और एक लिंग अंश ऐसे तीन अंश आ जाएंगे ये कहा आगे मूल में देखिए जहाँ पाठ चलता था तत्र आख्यात दशलकार साधारण आख्यात जो करना वो दशलकार में रहेगा और लिंग त्व पुनर्लिंग मात्र लिंग तो केवल लिंग रहेगा विधि में ही रहेगा उभाभ्याम अंशाभ्याम भावना उच्यते ये दोनों अंश के द्वारा भावना कहा जाता है अभी भावना क्या है कहेंगे जैसे लघु पढ़ना आरम्भ किया कहेंगे कि आद ना, ना। उसे पहरे तो गुण है ना उससे पहले अदे गुण तो कहते हैं गोले नया शब्द सुने गुण ये गुण क्या है कहते सतुरजतम कहते नहीं है अद एंग गुण संज्ञा स्त तो इसी प्रकार की यहाँ दोनों के द्वारा भावना कहा जाएगा भावना क्या है आगे कहेंगे तो अभी जो याग है जो कि धर्म का स्वरूप है यज्त स्वर्ग काम इत्यादि वाक्यों के द्वारा विधान किया जाता है यजेत में एक धातु अंश आ गया यजी और एक तव तो आ गया तव तो में भी दो अंश आ जाएंगे आख्यात अंश और लिंग अंश ये दोनों अंशों के द्वारा भावना कहा जाएगा तो आज यहाँ तक क्या होगा कैसे धर्म का स्वरूप कह दे यागा धर्म आगे ग्रंथकार धर्म का लक्षण कह दे वेद प्रतिपाद्य होना चाहिए प्रयोजन वाला होना चाहिए और अर्थ होना चाहिए वेद प्रतिपाद्य नहीं कहेंगे तो भोजन में लक्षण जाएगा प्रयोजन वाला नहीं कहेंगे तो स्वर्ग में भी लक्षण जाएगा वेद प्रतिपाद्य अर्थ है और अर्थ नहीं कहेंगे तो श्यन हो जाएगा तो इसलिए वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनबद्ध अर्थ इसको कहेंगे धर्म का लक्षण हो गया धर्म का स्वरूप हो गया याग अरे लक्षण हो गया आगे शंका किया कि सूत्र में महर्षि कहें चोदना लक्षण वो अर्थ धर्म चोदनार्था विधि वेद का पांच भाग से विधि एक भाग है आप कैसे समग्र वेद को धर्म कह दिए केवल विधि को धर्म कहना चाहिए समाधान दे दिए कि पूरा वेद विधि परक है विधि तात्पर्य वाला है इसलिए पूरा वेद को कह दिया गया धर्म किंतु ज्ञान कांड को छोड़ करके कर्म कांड में जितने हैं सब विधि परक हो जाएंगे जो अर्थवाद है स्तुति है क्योंकि वो भी विधि के लिए विनियोग हो जाएंगे इसलिए कर्म उपासना कांड कर्म कांड ये सब विधि परक होकर के ये धर्म को कहेंगे कर्मकांड अंश ये हो गया पूरा कर्मकांड धर्म को कहेंगे तो ये धर्म उसका स्वरूप आप कह दिए दे यागा दे। ये कैसे कहाँ से पता चलता है कहते हैं यजे तो स्वर्ग काम दिखा दे अर्थात तो याग कहाँ कहा गया है धर्म जो हो गया याग कहाँ कहा गया है? दिखा दे तो इसमें कहते हैं ये दो अंश आ गया ये दो अंश क्यूँ दिखा रहे हैं आगे और विचार सब लाएंगे अर्थात जहां भी ये यज तो शब्द आएगा इसमें यजधातु आएगा और तो आएगा तो में ये दो अंश आएगा क्योंकि यहाँ कह दिया कि पुरुषम प्रति विधि विधान किया जाता है विधान कहाँ का आ गया कहते आया तो तव में एक तो तो लिंग अंश है कोई तो विधान करता है विधि निमंत्रणा मंत्रणाधिष्ट प्रार्थना अधिष्ट संप्रसन प्रार्थना कहते हैं तो ये ही विधान करता है ये याग हुआ आज यहाँ तक हो गया आगे फिर अष्टमी का शंकरं ओ शंकर शंकर